वशिष्य ओ शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्य केशवमंवादरायण सूत्र पुनः पुनः श्वरो गुरुरात्मे मूर्ति वेद विभागिने व्योम व्यातहाय क्षिमा मूर्त नम ओ शांति शांति शांति, शांति प्रयोग विधे प्रयोग प्रासुभाव सिद्ध करने के लिए क्रम का कथन करेगा अभी कहते हैं एक में एक सौ अठर पृष्ठा में वित्तति विशेष कहेंगे विशेष विस्तार तनु विस्तार धातु से स्त्रिया होने से वित्तती बनेगा उसका अर्थ विस्तार विस्तार हो सकता है पदार्थ नाम विस्तार विक्षेप करके पदार्थ से बहुत रखा है इसी को क्रम कह देंगे कहते नहीं पौर्वापर्य रूपो कौन सा पूर्व में होगा कौन सा अपर में होगा बाद में होगा इसको जो कहेगा अर्थात कालिक का क्रम को यहाँ कहा जाता है नहीं कि वित्त विशेष विस्तार अर्थात कोई भी पदार्थों का खाली विस्तार कर दिया वो नहीं तो ये क्रमों को कहने के लिए तथा षट प्रमाणानी यहाँ भी छ प्रमाण है क्रमों को कहेंगे श्रुति अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति आख्यानी ये छो ये क्रम कहेंगे पहले अंगांगी भाव कहते थे अभी ये क्रमों को कहेंगे तथा क्रम परवचन श्रुति क्रम परवचनम साक्षात शब्द है क्रमों को कहने के लिए श्रुति तच्छ द्विविधम थवा क्रम विशिष्टोलम तेदी क्रम पर देखे एक सौ एक टिप्पणी इति क पूर्व कालवाचीन क्वा प्रत्येन क्रम प्रतीयते वेद कृत्वा अर्थात पूर्व काल में हो जाएगा वेद वेदों नाम दर्भमयम सम्मार्जन साधन दर्भ मुष्टि बनाते हैं सम्मार्जन झाड़ू करने के लिए तो उसको वेद कहते हैं और वेदी आहवनीय गापत्य मध्यवर्ति खाता भूमि वेदी आहोबनी अग्नि गर्भवती अग्नि का बीच स्थान में चार अंगुली खाता भूमि अर्थात गाढ़ा कर देंगे चार अंगुल ये वेदी शब्द का अर्थ है हम लोग साधारण वेदी कहते हैं थोड़ा ऊंचा बनाते हैं तो यहाँ अर्थात थोड़ा गाढ़ा कर देंगे उतना शत्रुअंगुलता खाता खाता खुदा गया चार अंगुल गाढ़ा कर देंगे उसको वेदी कहते हैं प्रथम वेद बनायेंगे वेद अर्थात वो मुष्टि जिसे झाड़ू किया जाएगा तो फिर आगे खो देंगे बेदीम करवती यहाँ क्या हो गया कृतवा ये साक्षात शब्द है और कृतवा ये पूर्वकालों को कह देगा झाड़ू तो तो तो तो तो तो तो बनाएगा वो दर्भो मुष्टि। कुसा से मतलब इतने लंबा बनाते हैं कुसा से तो थोड़ा मोटा इतना होगा तो उससे झाड़ू करेंगे। बाद करेगा गढ़ा करेगा बेदीम करवती झाड़ू हैं, कुछ कुछ है? ये जहाँ अर्थात ये जो जहाँ ये यज्ञ इत्यादि क्षेत्र वहाँ ऐसा नहीं झाड़ू में कर देंगे वो झाड़ू करेंगे तत्र आगे एक सौ में, तत्र में कृत्वा कृत करोति इति केवल क्रम परम यहाँ कृत्व शब्द साक्षात ये सीधा क्रम को ही कह देता है वेदिकणा देर वचनातर प्राप्तत्व कहते हैं वेदिकना वेद करना ये जो वाक्य हुआ वेद कृतवा वेदी करोति यहाँ ये केवल क्रम को कहता है ये वाक्य कहेंगे तो वेद कर्ण वेदिकर्ण ये भी तो यहाँ है कहते हैं वेद वेदिकणा देर वचनांतर प्राप्तवात इसको कहने के लिए अन्य वचन है अन्य वाक्य है यह वाक्य तो केवल क्रम को कह दिया क्रम मात्र का विधान किया इसलिए क्रम केवल क्रम परम ये वाक्य हो गया क्यों यहाँ पदार्थ को कहने के लिए वाक्यांतर है और जहाँ पदार्थ को कहने के लिए वाक्यांतर नहीं है वहाँ पदार्थ क्रम विशिष्ट करके कहा जाएगा जैसे बसट कर्तु प्रथम भक्ष्यु क्रम विशिष्ट पदार्थ परम पदार्थ हो गया भक्ष्य और वो भक्ष्य को विधान या वाक्य करता है क्रम के साथ विशिष्ट करके तो, तो क्यों कहते हैं भक्ष्य विधान करने के लिए वाक्यांतर नहीं है इसलिए यही वाक्य भव्य का भी विधान करेगा और क्रमों को भी विधान करेगा अगर दोनों को विधान करेगा तो वाक्य भेद हो जाएगा इसलिए विशिष्ट का विधान करेगा क्रम विशिष्ट पदार्थ परम पदार्थ हो गया भक्ष्य जो क्रिया या तो क्रम विशिष्ट पदार्थ क्रम प्रथम शब्द ये क्रम को कह दिया तद विशिष्ट भक्ष्य का विधान हुआ है एक प्रसरता भंग भये न भक्ष्यानुवादेन क्रम मात्र से विधात्म अशक्यवा तो कहेंगे कि यहाँ इस वाक्य से बसठ कर्तूर भक्ष्य इस प्रकार की एक वाक्य हो जाएगा और दूसरा वाक्य होगा बसठ कर्तूर प्रथम भक्ष्य तो प्रथम वाक्य में बसठ कर्तुह भक्ष्य कहने से इस वाक्य के द्वारा भक्ष्य का विधान हो जाएगा और बसठ कर्तुह प्रथम भक्ष्य कहने से और दूसरा वाक्य के द्वारा क्रम का विधान होगा कहीं वाक्य तो साक्षात यहाँ एक हैं आप अगर उसको दो वाक्य करेंगे तो वाक्य भेद दोष आएगा इसलिए कहते हैं एक प्रसरता एक प्रसरता वाक्यता एक वाक्यता भंग भये नक्ष्य का अनुवाद करके क्रम मात्र का विधान नहीं कर सकते हैं भक्ष्य का अनुवाद करेंगे कहीं अन्यत्र से प्राप्त हो तो अन्यत्र से प्राप्त नहीं है कहते यही वाक्य कहेगा यही वाक्य कहेगा तो एक वाक्यता का भंग हो जाएगा अर्थात ये वाक्य दो तो चीज को तो विधान करेगा फिर भक्ष्य का भी विधान करेगा क्रम का भी विधान करेगा तो एक वाक्यता भंग हो जाएगा इसलिए एक वाक्यता भंग भये न भक्ष्य का अनुवाद करके क्रम मात्र का विधान नहीं कर सकते हैं क्योंकि भक्ष्य का प्राप्त ही नहीं है इसी वाक्य से प्राप्त करवाएंगे तो वाक्य भेद दोष हो जाएगा संयम श्रुतिर इतर प्रमाण अपेक्ष या बलवती बाकी सब प्रमाण के अपेक्षा ये श्रुति बलवती है तेसम अर्थात तो प्रमाणांतरानम बचन कल्पना द्वारा क्रम प्रमाणत् अर्थ पाठ स्थान इत्यादि ये सब कुछ भी अगर क्रम कहेंगे तो श्रुति कल्पना करेंगे अर्थात ऐसे एक श्रुति होनी चाहिए कल्पना करके क्रम कहेंगे सब साथ एक का कल्पना करवाएंगे करेंगे अतएव आश्विन पाठ क्रमात् तृतीय स्था ग्रहण प्रसिन दशम गृह वचना दसम, दसम स्थान ग्रहण तो इसको देखिए 121 सौ पृष्ठा टीका में द्वितीय पंक्ति में टीका तथा हेतुमह तम इदीना आगे ज्योतिषोम सप्तम अंत्योति ऐ्रवाय आदिग्रहेशन नमक ग्रह तृतीय स्थान पठितः तो वहाँ वाक्य है ऐद्रवायव गृह आगे मैत्रुण गृति आगे आश्वीन ऐसे तीन वक्य मतलब इसे आगे वाक्य है प्रथम हो गया कि इंद्रवायवम इंद्र और वायु देवता इसका इन्द्रवायवम गृहती अर्थात इन्द्र वायु देवता संबंधी पात्र को ग्रहण करता, hey, करता है आगे है मैत्रा वरूणम गृहणाती मित्र और वरुण संबंधी वाक्य पात्र का ग्रहण करता है आगे आश्विनम गृहणति तो तृतीय स्थान में आश्विन पात्र का कथन हुआ है तो यहाँ कहते हैं ज्योतिष्टों में अच्छा ये यह हिंदी में दिया है अच्छा यहाँ तो हिंदी में गलत लिख दिया इस क्रम से ये देखिए 122 सौ में हिंदी में अंतिम पारा में दिया के प्रकरण में दिया है एक का हिंदी में अंतिम पारा अंतिम पारा इति का ऊपर पारा ज्योतिषमो याग के प्रकरण में इंद्र वायव राश्न के ग्रहण का क्रमश पाठ है इस क्रम से प्रथमम स्थानम पर ईंद्र का द्वितीय पर वायव का तृतीय पर आश्विन का ग्रहण होना चाहिए किन्तु कि तो तो यह इन्द्र वायवम गृहती आगे मैत्रा वरुणम गृहणती तो यहाँ ये हिंदी गलत लिखे गया इंद्रवायम एक वचन है अर्थात इंद्र इन्द्रवायु देवता संबंधी एक आगे मित्रा वरुण देवता संबंधी एक आगे आश्विनम तो ठीक है वहाँ थोड़ा गलत हो गया वहाँ क्या इंद्र को अलग वायु को अलग और अश्विन तृतीय लिख दिया किंतु वहाँ मंत्र मुख्यतः है कि इन्द्र वायवम इंद्र वायु दोनों देवता के लिए एक पात्र है आगे मित्र वरुण मित्र वरुणों के लिए एक पात्र है तृतीय में आश्विन है यहाँ किन्तु इंद्र को अलग वायु को अलग अश्विनों को अलग किया ऐसा है ये नहीं है अच्छा ऐसा तो हिंदी में लिखा है किंतु मंत्र तो इस प्रकार था फिर भी देखेंगे अन्यत्र तो उसका शुद्ध पाठ कुछ मिलेगा था ठीक है एक, एक में जहाँ पाठ चलता था तो ज्योतिष में वायवादी ग्रहे नामक ग्रह तृतीय तो पठितश्व पात्र पाठक्रम के अनुसार तृतीय स्थान में है हे ततच तृतीयस्थने ग्रहण तृतीय तो स्थान पर अर्थात से तृतीय स्थान पर उसको ग्रहण होना चाहिए किंतु साक्षात्क्य तशमस्थन आश्विन दसमो गृह्य ये साक्षात एक सौ इक्कीस में पाठ चलता है तो साक्षात तो वाक्य हो गया आश्विन दसमो गृह थे तो होने से इति शब्द न एव आमना तमकम आश्विन पात्र को दशम स्थान पर ग्रहण करना है तो अगर पाठ के अनुसार ले तो आश्विन पात्र को तृतीय स्थान में ग्रहण करना चाहिए किन्यात श्रुति कहे आश्विन दशमो गृह इसलिए श्रुति बलवान होने से तो श्रुति अर्थ पाठ स्थान प्रभृति मुख्य प्रवृत्ति तभी श्रुति प्रबल होने से पाठ को बाध कर दिया अतएव अतएव इतर प्रमाण अपेक्षा श्रुते प्राबल्याद पंचमाध्याय चतुर्थ पाद से प्रथमा अधिकरण शेष तो इसको थोड़ा देख करके कल बताएंगे वाक्य कैसा है पाठो ही न क्रमश अभिधायक किंतु अन्यथा अनुपत् क्रम कल्पयती जहाँ पाठ हुआ है इंद्रवाय गृहनाती मैत्रावरण गृहणाती आश्वनम गृणाति ये जो पाठ है वो साक्षात क्रम को नहीं कहता है किंतु अगर आप इसी क्रम से ग्रहण नहीं करेंगे तो पाठ का क्रम व्यर्थ होगा तो इसलिए अन्यथा अनुपत्या आप यहाँ क्रम का कल्पना करेंगे अर्थात क्रम को कहने के लिए ऐसा श्रुति वाक्य भी होनी चाहिए तो क्रम का कल्पना करेगा तो श्रुति वाक्य कि साक्षात नहीं दिखता है आप अर्थ से मतलब पाठ क्रम देख करके आप कल्पना करते हैं ऐसा एक श्रुति होना आगा चाहिए कल्पना कर रहे और दशम इति ऐसा श्रुतिस्तु साक्षाद क्रम अभिधत्ते आश्विनो दशमो कहने से साक्षात् श्रुति कह दिया ततः पाठादप श्रुति इति भाव तो ये पाठक्रम से श्रुति क्रम ये बलवत् तो इस विषय में और एक दिया इस विषय में अर्थात ये एक जानने का है 120 सौ में देखिए पंचम पंक्ति सत्रात्मक ष्ठ पंक्ति सत्रात्मक आहे। बारह दिन में ये कर्म होगा इसको कहते हैं सत्रह तो इसमें जो अधिक जो ऋतु लोग होंगे वो यजमान ही ऋतुज होंगे अर्थात बारह यजमान मिलेंगे वही लोग ऋतु बन करके वो कार्य करेंगे बारह दिन तक तो ये कर्म चलेगा बारह नहीं सोलह सोलह यजमान प्रत्येक मतलब तीन वेद का चार चार बारह हो जाएंगे और ब्रह्मा वो उनके चार हो जाएंगे तो सोलह ये कहते हैं आगे सब अर्थात सोलह यजमान मिल करके कर्म करेंगे उसको कहा जाएगा सत्रह और वो सत्रह बारह दिन तक चलेगा इसमें दीक्षा कैसे होता है वो बताते हैं एक है जो यजुर्वेद का मुख्य होगा उसको कहा जाएगा अधोर्य और जो सामवेद का मुख्य होगा उसको कहा जाएगा उद्गाता और अथर जो ऋग्वेद का मुख्य होगा उसको कहा जाएगा होता और एक होगा ब्रह्मा जो कि कर्म का अवेक्षण करेगा कर्म ठीक हो रहा है कहाँ त्रुटि हो गई त्रुटि हो गया तो वो संशोधन करेगा ये सब यजमान ही ये बनेंगे अर्थात ये लोग और ऋतु अलग नहीं लाएंगे यजमान लोग ही स्वयं करेंगे तभी ये जो चार हो गए ये चार हो गए मुख्य और उनके अधिनों में उनके अधिनों में प्रत्येक में एक एक आएंगे ये जो मुख्य को जितना मिलेगा दक्षिणा उनके अधीन में जो रहेंगे उनको उसका आधा मिलेगा अर्थात उनको मिलेगा उनको अगर मुख्यों को अगर मिलेगा बारह इनको मिलेगा और ये जो द्वितीय पीढ़ी में आ आगे हैं, उनके नीचे रहेंगे तृतीय पीढ़ी में उनको मिलेगा एक तृतीयांश मुख्य को अगर बारह मिलेगा इनको मिलेगा चार और उनके नीचे और आएंगे उनको कहा जाएगा चतुर्थी न उनको मिलेगा एक चौथाई अर्थात मुख्य को बारह मिलेगा तो इनको मिलेगा तीन तो बारह छ चार तीन बारह छ अठारह चार बाईस तीन, तीन पच्चीस तो अभी अधूरियों का गोष्ठी में जितने रहे मिलकर के पच्चीस हो गए चार गोष्ठी आ गए मिलकर के सौ दक्षिण अगर सौ कुल होना है सभी ब्राह्मणों को तब तो इस प्रकार की बंट जाएगा 200 हुआ तो इसी प्रकार की 500 हुआ हजार हुआ जितना हुआ इसी प्रकार की भाग होगा ताकि उसमें अर्थात ये सब शास्त्र में निर्दिष्ट है ताकि कोई विवाद न हो मेरे को कम मिला अगर यजमान अगर कहीं 100 गाय दे दिया तो इसी अनुसार ही विवाद हो जाएंगे तो ऐसा यहां बताते हैं उनका दीक्षा कार्यक्रम में कहते हैं तो ये सत्रह सत्रह अर्थात ये कर्म इसमें ये बारह दिन में कर्म होगा ये कह रहे यहाँ की दीक्षा देने का जो है किसी के बाद किसी को दीक्षा दिया जाएगा उसमें सोलह रहेंगे ऋतिक और एक रहेगा यजमान ये सभी यजमान ही है किन्तु उसमें से अभी सोलह ऋतु बनेंगे बनकर के कर्म करेंगे क्यों कर्म में एक ही यजमान होना पड़ेगा बाकी सोलो ऋतुक होना पड़ेगा सभी किंतु यजमान थे किंतु अभी उसमें से सोलह ऋतुक बन जाएंगे यजमान का कर्म तो एक ही व्यक्ति करेगा तो इनका दीक्षा कैसे होता है कहते हैं यहाँ इतने को जो मतलब अभी दीक्षा का क्रम बताते हैं ये क्रम कैसे निर्णय होता है इस विषय को बताते हैं अधोरियुर गृहपतिम दीक्ष दीक्षयति दीक्ष गृहपति यजमान उसको दीक्षा दे करके ब्रह्मा को दीक्षा देगा और तत्ता रम उसके बाद उदगाता को दीक्षा देगा ततो होता अभी अधोर्य दीक्षा देता था ब्रह्मा को दे दिया उद्गाता को दे दिया होता को दे दिया अर्थात तो प्रथम कोटि में तीन का दीक्षा हो गया और यजमान का भी दीक्षा हो गया अधूरी दिया इस अभी अधूर्य का दीक्षा नहीं हुआ तो आगे कहते हैं तत स्तम प्रतिप्रस्थाता दीक्षित अधिक्षा अभी करेगा प्रतिप्रस्थाता जो कि अधूर्य का अर्धि है अधूर्य पूर्णा पूरा दक्षिणा उसको मिलेगा हाँ। उसका अधीन में जो है उसका नाम प्रतिप्रस्थाता अभी वो अध्याा देगा।, देगा उसको दीक्षा देगा तभी तो तत स्तम प्रतिप्रस्थाता दीक्षा अभी प्रतिप्रस्थाता अर्धि आधा दक्षिणा पाने वाला उसको अर्धि कहने अर्धम से अस्थिति अर्धि वो अध्ययु को दीक्षा दे करके तत स्तम तम अर्थात अध्ययु प्रतिप्रस्थाता थाता दीक्षा अर्धि दी। बाकी अर्धियों को दीक्षा देगा कौन प्रतिप्रस्थाता बाकी अर्धि कौन है तो कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मणाचंसिन ब्राह्मणः ब्रह्मा का जो अर्धि है उसको कहा जाएगा ब्राह्मणाक्ष और प्रस्तोतार उदगातु उद्गाता का जो अवधि है उसको कहा जाता है प्रस्तोता प्रातिपदिक प्रस्तोत्री द्वितीय हो गया प्रस्तोतार ये हो गया उद्गाता संबंधी और मैत्रा वरुणम होतुह होता का जो अवधि है उसका नाम हो गया मैत्रावरुण <laughs> अभी अवधि में प्रतिप्रस्थाता दीक्षा देने वाला है पूर्णा में अधूरी उथा दीक्षा देने वाला है वो बाकी तीन को दे दिया और यजमान को दे दिया अभी और में का में का हुआ प्रतिप्रस्थाता ये अधूर्य को दीक्षा देगा बाकी तीन अर्धियों को दीक्षा दे दिया प्रतिप्रस्थाता अभी प्रतिप्रस्था का नहीं हुआ है अधूरियो को और बाकी तीन अर्धियों को दे दिया तो होने के बाद अभी कहते हैं ततस तो मैत्रावरणम होतु हो तु अर्थात होत्री संबंधी मैत्रावर ये सब अर्धि हो, तो हो गए उनको दे दिया ततह तो तो उसके बाद भूल गया मैं है <laughs> तो, कितना है दो बज आरम्भ हुआ था गया इतना समय <laughs> उनको भी फोन फोन करना था वो भी नहीं कर रहे करो <laughs> <laughs> <laughs> था था था था। समझ जाने से अच्छा ततस्तम वो क्या सोचते है ना वो रेकॉर्डिंग तो मिल जाएगा सुन रहे उसको तो। ततस्तम तम तो प्रतिप्रस्थातारम उसको कौन दीक्षा देगा कहते हैं निष्ठा दीक्षा प्रतिप्रस्थाता का अधिन जो है वो हो गया नेष्टा नेष्ठा अभी उसको दीक्षा दे करके अभी नेष्ठा दीक्षित तृतीयो दीक्षा तीन बाकी तृतीय और तीन हो जाएंगे निष्ठा प्रतिप्रस्थाता को दीक्षा दे करके बाकी तीन तृतीय को दीक्षा देगा कौन है कहते हैं आग्निध्रम ब्रह्मण ब्रह्मा का तृतीय का नाम हो गया अग्निध्रम अग्नि को ईंधन वो अग्नि जलाना उसका कार्य है और प्रतिहरता रम उद्गाता का जो तृतीय है उसका नाम हो गया प्रतिहर्ता प्रतिहर्त्री प्रतिपति प्रति का अच्छा वाक होता का जो तृतीय है उसका नाम हो गया अच्छा वाक अभी ने कर दिया अवधि में और बाकी तृतीय में बाकी तीन को कर दिया करने के बाद अभी ततस्तम तम अर्थात नेष्ठारम्भ अभी नेष्ठा को कौन करेगा कहते हैं उनष्टा का अधिन में है मतलब तो नेष्ठा का ग्रुप में है वो।, वो नीचे नीचे है वो तो यहाँ ऊपर नीचे अर्थात उसका कार्य अधिक है उसका कार्य में गुणवत्ता अधिक है और उसका दक्षिणा अधिक है क्योंकि ऊपर ऊपर अर्थात तो उसका मतलब अनुभूति अधिक है वो अच्छा कार्य करता है परंतु नीचे दीक्षा देगा क्यों जिसको दीक्षा पहले हो जाएगा वो दूसरों को दीक्षा नहीं दे पाएगा दीक्षित न दीक्षित जिसको दीक्षा मिलेगा वो दूसरों को दीक्षा नहीं दे पाएगा <laughs> क्यों कहने वो दीक्षित तो हो गया यज्ञ करने के लिए वो फिर वो दीक्षा देने वाला कार्य नहीं करेगा वो यज्ञ के लिए समर्पित हो गया इस प्रकार की कहेंगे आगे तम उन्न उन दीक्षा दे करके पादी नो दीक्ष जो पादी चतुर्थी उनको दीक्षा देगा पोतारम ब्रह्मण ब्रह्मा का चतुर्थी हो गया पोता ब्रह्मा का चतुर्थ हो गया पोता और सुब्रमण्यम उद्गातुर तो उदगाता का चतुर्थी हो गया पादी हो गया सुब्रमण्यम आजकल सुब्रमण्यम जो सरनेम वाले मिलते हैं ना ये ही पाधि अर्थात तो उनका वो भी वो रह गया जैसे त्रिपाठी द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी वो सब उसी के अनुसार आया चार वेदियों को जो अध्ययन करने वाले उनका नाम चतुर्वेदी हुआ तो धीरे धीरे चतुर्वेदी वो टाइटली रह गया शतापथी आचार्य ये सब अर्थात उसी समय का वो सब रह गया सतपथी ब्राह्मण सतपथ ब्राह्मण वाले जो अध्ययन करने वाले शाखा वाले उनका नाम हो गया शतपथी आगे उनका टाइटल भी रह गया हो गया आचार्य उपाध्याय ये सब उसी प्रकार के बन गया ब्राह्मणों दीक्षिति पादीनो दीक्षिति पोतारम ब्राह्मण सुब्रमण्यम उदगातुर और ग्रावस्तुतम होतु होता का जो चतुर्थी उसका नाम हो गया ग्रावस्तुत ग्रावान स्तौती जिसमें सोम का सवन किया जाएगा पत्थर उसको ये स्तुति करेगा तो उसका नाम हो गया ग्रावस्तुत ततस अभी उन अभी सभी दीक्षित हो गया केवल उन्नेता बच गया अभी उसको तम अन्यो ब्राह्मणो दीक्षित उसको अभी अन्य कोई ब्राह्मण दीक्षा देगा ब्रह्मचारी व आचार्य प्रेषित अथवा कोई ब्रह्मचारी जिसको आचार्य भेजेगा कि जाओ उसको दो मतलब वो वो वो भी वो जो अंतिम में रह गया अंतिमता हाँ। को दीक्षा कौन देगा या तो कोई अन्य ब्राह्मण अथवा कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आचार्य उसको निर्देश देंगे आप जाकर दीक्षा दो तो वो जाकर दीक्षा देगा, <laughs> वो <से दिख्या> देगा। <laughs> आचार्य दीक्षा नहीं दिया वो ब्रह्मचारी को भेज दिया वो वो भी वो भी विद्यमान हो सकता है क्योंकि कर्म होता है भी तो वो विद्यमान होगा दीक्षा देगा श्रुते वाक्य ये जो सुना गया है वाक्य में अत्री न दीक्षाया स्वरूपण तत्संस्कार वीधि यहाँ दीक्षा दिया जाने का अथवा उसका संस्कार करने का कोई साक्षात विधि नहीं है ये जो वाक्य कहा गया क्यों? क्यूँ एक सत्र तो है अतिदेश प्राप्तवार जो मुख्य प्रकृति याग है एक सत्र हो रहा है उसका कोई प्रकृति याग होगा तो वो प्रकृति याग में दीक्ष विधान है दीक्षा देना चाहिए इस प्रकार की तो वो विधान यह अतिदेश से प्राप्त हो गया अर्थात तो यह सत्र में दीक्षा का विधान साक्षात नहीं है अगर दीक्षा का विधान यहाँ साक्षात तो नहीं है तब तो कहते हैं प्रकृत ही यजमान संस्कार अर्थात दीक्षा अतिदेशन सत्र सत्रे थे प्रकृति याग तो कोई सत्र नहीं है तो इसलिए यहाँ तो प्रकृति याग में कोई इसी प्रकार के अर्थात तो वहाँ एक ही यजमान रहेगा यजमान को ही दीक्षा देना है तो अभी ये जो विकृति याग हो रहा है सत्र उसमें सोलह अभी मतलब सत्रह लोग कुल मिलाकर के हो गए किंतु ऋतु को दीक्षा देने का प्रकृति आग में नहीं है तभी इनको दीक्षा कैसे दिया जाता है और दीक्षा के लिए क्रम भी आप कह रहे हैं ये सब का विचार करके बताते हैं प्रकृत ही यजमान संस्कारर्था दीक्षा अतिदेशन सत्र प्राप्य थे तथे च ये यजमास्ते ऋतुज ऋतिक तो कार्य उद्देश्य न यजमान विधान जो यजमान है वही ऋतु बनेंगे सत्र में अर्थात यहाँ बहुत सारे यजमान मिलेंगे कर्म करने के लिए उसमें से इतने ऋतु बनेंगे, तो बनेंगे तो एक यजमान रहेगा कैसे तो पंक्ति बता मोबाइल नहीं, नहीं आया ना कोई ठीक है अभी हम भी चल देते हैं ठीक है प्रकृति ही अजमान, यजमान ऋतु कार्य उद्देश्य न विधाना विधान सत्र में ऋत्यु कार्य करने के लिए यजमान को ही मतलब विधान किया गया तो ब्रह्मादिनाम यजमान एव अभी ब्रह्मादि सब यजमानी है जो सोलह ऋतु हुए वो यजमानी है होने से प्रति प्रधान गुणावृत्ति न्याय न तत्त संस्कार प्राप्त प्रकृति में तो केवल यजमानों को ही संस्कार करने का बात है दीक्षा देने का अभी यहाँ विकृति में आप ये सत्र यजमान हो गए इनको कैसे दीक्षा देंगे तो कहते हैं प्रति प्रधान गुण प्रति प्रधान के लिए गुण की आवृत्ति कर देंगे प्रधान यहाँ आगे सत्र जिनकी दीक्षा होनी है क्योंकि सत्र यजमान हो गए प्रकृति में तो एक दीक्षा कहा गया कहते हैं जितने प्रधान उतने वो गुणों को आवृत्ति करेंगे अर्थात यजमानम दीक्षिती आगे कहेंगे कि गोतारम दीक्ष ब्रह्मांडम दीक्षिती प्रत्येक सत्र के लिए अभी दीक्षी दीक्षी दीक्षी का आवृत्ति करेंगे इसको कहते हैं प्रतिप्रधाना प्रधान गुणावृत्ति इसका उदाहरण देते हैं लह परशवी पदम तो के स्थान पर परशमी पद करेंगे तो, तो कहने से परशवी पद तो किंतु तो अठारह है कहते हैं लह को अठारह बार उच्चारण करेंगे अर्थात तो ल स्थान है ल स्थान है ल स्थान है इस प्रकार के इसको प्रति प्रधान गुणावृत्ति कहते है प्रति प्रधान गुणावृत्ति न्याय न तस्कार प्राप्त की दीक्षा है सभी क्यूँकी सत्रह यहाँ यजमान हो गए उसमें से सोलह ऋतिक बन गए हैं उस न्याय से प्राप्त हुआ ततच दीक्षारूप धात्मनू आख्यान ताप्रतुक्त ततः शब्द क्रमो विधीये यहाँ धात्थ साक्षात तो प्राप्त नहीं है तो धात्थ किंतु प्रतिप्रधान गुणावृत्ति न्याय प्राप्त हुआ इसलिए दीक्षारूप धात्थम अनूद प्रतिप्रधाना प्रधान गुणावृत्ति न्याय न उसको अनुवाद करके आख्यात न दीक्षते उसके द्वारा और यहाँ त्वा प्रत्यय तम दीक्ष दीक्ष आगे तत ततः इस प्रकार तो के शब्द है यहाँ तो कहते हैं त्वा प्रत्यय न उक्त ततः शब्द न उक्त क्रमो विधीयत यहाँ केवल क्रमो का ही विधान हो रहा है क्रिया का नहीं क्रिया तो प्रकृति से आ रहा है किंतु वो भी एक बार उसको प्रति गुणावृत्ति न्याय ने अपन अनुवाद कर दिए करके क्रमों का ही विधान हो रहे हाँ तो यही जो यहाँ तथा शब्द ना यह तो शब्द है वेद का शब्द है दीक्षा दीक्षित न इसका दीक्षा होना है ये अनुवाद क्या दीक्षा के आगे जो त्वा प्रति आए हैं यहाँ क्या कहते हैं कि आप दीक्षा कह दे दीक्षा का विधान कहाँ से आया त्वा कहते हैं कि है इसको दीक्षा दे करके इसको दीक्षा देना इसमें अगर आप दीक्षा का भी विधान मानेंगे क्रमों का भी विधान मानेंगे वाक्य भेद होगा इसलिए कहते हैं यहाँ जो त्वा तत ये सब ये केवल क्रमों को कह रहे हैं कहते दीक्षा आपको कहां से प्राप्त हुआ तो कहते हैं प्रकृति से आया और प्रकृति से अतिदेश होकर तो के आया वो तो एक आया कहते प्रधान गुणावृति के तो तात्पर्य हो गया कि यहाँ क्रिया का विधान नहीं हो रहा है क्रम का विधान ही हो रहा है तो जैसे कृत्वा कृत्वेदिम करोति कह दिया तो वहाँ त्वा के द्वारा केवल क्रम का विधान हुआ इसी प्रकार की यहाँ भी त्वा दीक्षा यहाँ दीक्षा का विधान नहीं हो रहा है खाली का ही विधान हो रहा है तो यहाँ जो त्वार है ये केवल क्रमो को कहते हैं दीक्षा इतवा में जो दीक्षा धातु है वो धातु को ये नहीं विधान करता है करेगा तो वाक्य भेद होगा या तो नहीं तो विशिष्ट विधान मानना पड़ेगा विशिष्ट तो विधान वहां से अतिदेश से प्राप्त हो जाएगा प्रकृति से रूपम धातु अर्थम अनुत्य अर्थात जो क्रिया है तो आख्यात है प्रत्यय शब्द के द्वारा क्रम का विधान किया जाता है अत्र अर्थ अभी क्या अर्थ हो गया का कार्य हो गया यदुर्वेद जो कर्म वो करेगा तस्य अभी पुरुषास्त्र के अधीन में तीन पुरुष आ जाएंगे प्रतिप्रस्थाता उन्नेता ने उन्नता चेते चतर दीक्षार अध्यूर्यु का कोटि में जो चार आगे ये लोग दीक्षा देने वाले हैं तो ना। देगा और बाकी तीनों को भी देगा और को भी, देगा ये। को भी देगा और येगा वेद त्रयोक्त प्रति अवेक्षण करोति जो ब्रह्मा है वो कर्म नहीं करेगा वो तीनों का खाली अवेक्षण करेगा तस् पुरुषास्त्र ब्राह्मणाक्षी अग्नि पोता च उदगाता उदगान करोती उद्गान करेगा तस्य पुरुषास्त्रयः प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रमण्य होंता शन कौती स्तुति करेगा होता तस्य तर पुरुषाश्रय मैत्रर्ण अच्छावाको ग्रावस्तुत चे चुर्षु वर्गेश प्रथम ते दक्षिणाम् संपूर्ण आपनुवंति जो प्रथम है उनको दक्षिणा पूरा पूरा मिल जाएगा ये द्वितियास्ते तदर्ध ततो अर्धिना न ते तद प्राप्व अर्ध में यहाँ अनुसार होना चाहिए था क्योंकि तदर्धम प्राप्व कर्म है प्राप्व क्रिया है तदर्धम वहाँ अनुस्वर कर दीजिए तदर्धम प्राप्व त तो अर्धि न उचियंथे इसलिए उनको अर्धिना कहा जाएगा अच्छा ये तृतीया तृतीयांश प्राप्त हु यहाँ तो अनुसार दे दिया जो तृतीय होते हैं वो तृतीय अंश को प्राप्त करेंगे एक तिहाई का इति ये चतुर्था ते चतुर्थांश इति पादीन एक पाद को प्राप्त करेंगे पादीन अुक्रमे स स पुष कीक्षा कौती क्रमश पुषे दीक्षा करेंगे अच्छा किंच इतर यतो विशेष सैन अन्व करेंगे तेसाम तम यतो यशेष सै तेसाम ये जो सोलों का मध्य में अन्य कोई एक इतरम अन्य को, को दीक्षा कराएगा यह तो विशेष है इसलिए ये विशेष होगा अर्थात तो ये इतरों को दीक्षा कराएगा तो इसलिए जो अधूरी कोटि में जो आएंगे ये लोग विशेष होंगे अधिक जो लोग दीक्षा देने वाला वो विशेष होंगे वो इतरों को दीक्षा करवाएंगे तो हो गया तेसाम अन्य अर्थ अधोरी कोटि में जो है इतर अनेको त वो कि यशेष कर्म करने वाला मुख्य न्याय नधोरी पुषाण अधौर्यपुर बीच में जो आद्य प्रतिप्रस्थाता प्रतिप्रथावीक्षाया अभी अधूर्य को दीक्षा कौन देगा कहते अधूर्य का अधीन में जो है प्रतिप्रस्थाता ये प्रथम प्राप्त हो जाएगा कहें प्रतिप्रस्थाता तो बाकी अन्यत्र भी प्रतिप्रस्थाता जैसे इनका हो गया अधूर्य का हो गया इसी प्रकार के ब्रह्मा का हो गया ब्राह्मणाक्षी और उद्गाता का हो गया प्रस्तोता और होता का हो गया मैत्रावर्ण ये लोग क्यों नहीं करेंगे तो इसके लिए कहते हैं न्याय न अध्य प्राप्त होती अधूर्यु का जो अधिन में है वो प्रथम में आ जाएगा क्यों अध प्रथम में दीक्षा दिया इसलिए अधूर्य का अधिन में जो होगा अधि का बीच में ये भी प्रथम आ जाएगा तो अर्थात अर्धियों का बीच में कौन दीक्षा देगा कहेंगे जो प्रथमों के बीच में कौन दीक्षा दिया अध्यु दिया या को दे दिया दे दिया तो अभी आगे जो दीक्षा दे देगा वो कौन देगा अधूर्य का जो अधीन है क्यों कहते हैं वो प्रथम प्राप्त हो गया क्यों कहते हैं अधूर्य का अधीन है अधूर्य तो प्रथम प्राप्त होता है कर्म मुख्य करेगा तो पुरुषाण आद्य आद्य अर्थात प्रतिप्रस्थाता एवं अधूर्यो दीक्षाया प्राप्तोति अधूर्य जो दीक्षा देने के लिए प्रतिप्रस्थाता ही प्राप्त होता है ब्राह्मणाक्षा तो अधोर्युर्न कूतः पावत वचन न सत्र प्रकरण पठित नीक्षाशु अच्छा ब्राह्मणाक्षी इत्यादि दीक्षाशु अभी अधोर्यु को ये प्रतिप्रस्थाता दीक्षा दे दिया दे देने से अभी ब्राह्मणाक्षी इत्यादि जो बाकी अर्धी रहे उनको दीक्षा कौन देगा कहते हैं कि दीक्षासु तो अध्योर् न पुनः पावयेत वचन न अधोर्यु न पुतः पावे जिसका दीक्षा हो गया वो फिर दीक्षा न दे इसलिए अध्यौर्योर प्राप्त नहीं होगा इति वचन न सत्र प्रकरण पठित न दीक्षाशु दीक्षाख्य संस्कार रहित पुरुष कर्त विधायक न दीक्षा में दीक्षाख्य संस्कार रहित पुरुष ही करता होगा दीक्षा देने में जिसको दीक्षा संस्कार नहीं मिला वही पुरुष दीक्षा देगा ऐसे विधान करने से परियुदासात परुदासात का अन्वय हो जाएगा ऊपर में जो न पुतः पावय से पहले था अधर षियम तक अध्यौरियर परियुदास अध्यौर का परियुदास कर दिया गया वो दीक्षा नहीं दे पाएगा क्यों कहते न पूत पावे उसका दीक्षा हो गया प्रतिप्रस्थाता उसको दीक्षा दे दिया इसलिए प्रतिप्रस्थात्री प्राप्ति ही सुलभ एव इसलिए प्रतिप्रस्थाता ही आगे का ये दीक्षा कराएगा इसी प्रकार के आगे कह दिया अर्थात यहाँ क्रम विधान करने के लिए यह अंश में बाकी आया तो ये भी केवल क्रम कथन करता है यहाँ जो तुआ अर्थात है केवल क्रम परक वाक्य हो गया और विशिष्ट के लिए तो कह दिया कि बसट कर्तु प्रथम भक्ष्य वो विशिष्ट कथन हो गया आगे हो गया श्रुति वाक्य मतलब श्रुति से क्रम का निर्णय हुआ आगे अर्थ से क्रम का निर्णय होता है 123 सौ तेईस पृष्ठा में योजन वश्यन क्रम निर्णय स्व अर्थक्रम प्रयोजन के अनुसार क्रम का निर्णय होता है उसको अर्थक्रम कहेंगे ये बहुत आता है यथा अग्निहोत्र जुहोती यगु पचति अग्निहोत्र हवन किया यवागु पाक किया पाठ क्रम के अनुसार अग्निहोत्र पहले हुआ यबागु बाद में हुआ इति अग्निहोत्र यवागुपाक यह अर्थक्रम के अनुसार क्रमनिर्णय होगा अर्थ के अनुसार प्रयोजन प्रयोजनवशेन क्रमनिर्णय होता प्रयोजन के अनुसार जहाँ क्रमनिर्णय हुआ तो यहाँ प्रयोजन के अत्र होमाथत्व यवागु हो यवागु होमो के लिए ही है होने से तत प्रयोजन तत्क प्रयोजनवशेन पूर्वमुते क्योंकि यबागु होम के लिए चाहिए तो यबागु का पाक पूर्व में करना पड़ेगा सच एम पाठक्रमाद बलवान ये जो अर्थक्रम हो गया पाठक्रम से बलवान हुआ यथा पाठम हम ही अनुष्ठान है जैसे पाठ हुआ ऐसा अगर अनुष्ठान करेंगे तक्लिप्च क्लिप्त क्लिप्त प्रयोजन बाधो अदृष्टार्थत्व जो क्लिप्त तो प्रयोजन है यवागु युमो के लिए चाहिए ये प्रयोजन का बाद हो गया क्योंकि पाक बाद में किए अभी बाद में पाक करने का क्या आवश्यकता है कहीं कुछ अदृष्ट होगा कह दिया गया अग्निहोत्र जूहोती युव पचति यवागु पाक से कुछ अदृष्ट होगा तो इस प्रतिभा तो अभी कहते हैं कि क्लिप्त तो प्रयोजन बाद हुआ एक तो दोषो हुआ और दूसरा 200 भी होगा अगर आप आदमी भी करेंगे एक तो हुआ प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ और ये जो कर रहे हैं किस लिए करें कोई अदृष्ट के लिए कल्पना करेंगे ये दो दोष आ जाएगा अदृष्ट अर्थत्व च अर्थात तो कल्पना सदृष्ट अर्थत्व का कल्पना करेंगे क्यों अदृष्ट के लिए कहते हैं होम अना क्रियमाण से किंचत किंचित दृष्टम प्रयोजन अस्थित होम करने के बाद पाठ करेंगे उसमें कोई दृष्ट प्रयोजन तो नहीं है इसलिए पाठक्रम के अपेक्षा अर्थक्रम बलवान माना जाएगा जैसे पाठ किया गया उसे अनुसार नहीं अपितु जैसे अर्थ चाहिए उसे अनुसार अर्थ को देखकर के निर्णय होगा ठीक है अजय तो कर्य सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुरुरात्मी